जय जय बिहारी बिहारी देवजू की जय देव श्री प्रेम पत्तन ग्रंथ की जय श्री भागवत दवास की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय श्री नि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राम रम गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गो जय जय श्री आ रम हरि गोविंद जय नमो भगवते पराशर सत्यवती ममतम मो भगवतीय यमल मम लक्षण जगत सर्वात परना जगधाम तो हम हम तस्य हरे श्री श्री श्री श्री वंदेहुरोपकमल वैष्णवा साधु परिजन श्री चेतन्य श्री राधा श्री तस्मै ृंद्रीमत्मस्त श्री श्रीमद्दी गोविंद स्मरा अंगनाधव माधव चा अंगना। इतम कलते मंडले मध्यम सज्जगौ वेणुना देवकी नारायण नमस्पत नरमची नमोत्तम देवी सरस्वती व्यासं तपोच छाकृ्य कृपा चवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनान प्रभो कर्णांगे हेदुर्गत जनकदयावलोक हे भक्त सुमते रघुनाथ दासजीवे बंद मासी पद्म नाँ नाँ में श्री प्रेम श्री वृंदावन धाम उनकी विशेषता श्री रस रसकोत्तम स्वामी महात्मा श्री रति महारानी के अधिकार में जब प्रेमपत्नम का राज्य आया तो उन्होंने यहां पर एक नया नियम लागू किया पांचवा नियम था कई नियम लागू किए शायद छत्तीस नियम है इनमें कई पांचवा नियम जो है वो पांचवा नियम यहाँ लागू कर रहे हैं कि यत्र असंतोष एव संतोष पहले कहा था यत्र अधर्म एवं धर्म फिर कहा जहां पर असत्य असत्यव सत्यम असत्यम एवं सत्यम फिर अनादर एव आदर फिर अः कह रहे हैं आ, हरि हाँ, हरी हाँ, सो हा अमाचार्य व्यनाचार्य वो आ और फिर एक था वो वो हाँ, बीच में छूट गया आचार्य अपना खिलाने जूठे खिलाया वो खूब जूठन खिलाया जा रहा है सो वो अनाचार्यव आचार्य हाँ, माने पहला नियम जो था वो पहला नियम था अधर्म ही धर्म दूसरा नियम जो था, था असत्य ही सत्य फिर तीसरा एक नियम आया, आया वो उसमें आया, अनाचार ही आचार फिर चौथा नियम आया यहाँ का अनादर ही आदर पांचवा नियम एक आया है यहाँ का प्रेम का इस प्रेम नगर का प्रेमपत्तनम का पांचवा नियम है कि जहां असंतोष ही, ही संतोष सेवा में प्रेम में संतोष की प्राप्ति कर लेना ये दोष है और सेवा करने की इच्छा सदा बनी रहे और सेवा करूं और सेवा करूं और अभी तो कुछ सेवा हुई नहीं वो असंतोष धारण करना वो ही संतोष इसमें स्तकों ने बड़े सुंदर सुंदर दृष्टान दिए और बड़े असंतोषी संतोष असंतोष में ही परम आनंद की प्राप्ति समय संध्या का समय है और श्री रंगदेवी जी के कुंज में श्री प्रियालाल दोनों विराजमान हुए महावाणी जी में एक लीला का वर्णन किया एक उत्साह ब्याहले की उत्साह वहां पर सखियों ने पीछे से आकर के प्रिया जी लाल जी में बैठे हुए बगल बगल में बैठे सखियों ने पीछे से आकर के श्री प्रिया इन दोनों का गंध बंधन कर और सब उस समय पुष्ट पुष्टि करेंगे जय हो जय हो जय हो ब्या हो रहा है ब्याह हो रहा है और सब अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही है और उस समय सखियों के मन में ही आया के हम विवाह खेल रचे विवाह खेल रचते हुए इनमें मंत्र परम ने बीच में प्रेम को ही साक्षी बनाया श्री हरिवंशी जी ने तो वहां श्री सेवक जी के वाणी है उसमें तो वर्णन किया बीच में वैशी को रख वंशी प्रेम की प्रतीक है हित की प्रतीक होकर के विराजमान है उस हित तत्व को ही बंशी को बीच में रखा और बंशी को बीच में रख करके ही फेरा फेरा लीजिए फेरा <laughs> प्रेम को साक्षी बना बनाकर हित तत्व जो है प्रेम तत्व उसको ही साक्षी यहाँ पर अग्नि की साक्षी नहीं है यहाँ पर हित तत्व जो है वो प्रधान तो हित तत्व या बंशी उसको बीच में रख करके और जैसे कहीं वो खेल जो है वो खेल खेल में फेरा दे और उस समय श्री रंगदेवी जी जब प्रियालाल इन दोनों को विवाह हो गया विवाह के बाद में हल्दी का खेल हो रहा है हल्दी की खेल हो रही है और हल्दी के खेल में श्री प्रियालाल इन दोनों को बगीचे में कल्प वृक्ष के पास में ले गई अब कुछ सखी पट गई हैं श्याम सुंदर की ओर कुछ पटी हुई है राघरानी की ओर राघरानी की ओर की जो सखी हैं, वे तो श्याम सुंदर को ये चाह रही हैं कि ये श्री राधिका के बशीपुत्र है पर कृष्ण की ओर की जो सखी हैं, वे श्याम सुंदर को सिखा रही है खबरदार ये बहु बधू की और की जो शक्की है ना ये जो कहे इनकी बात को मानना मत और मान गए तो फिर समझ लेना जन्म भर झुके हुए ही रहना पड़ेगा जन्म भर बहू की गुलामी करनी पड़ेगी इसलिए इनकी बात को बिल्कुल मानना मानना मत इनकी बात में आना मत पक्के समझ में आ गया ना श्याम सुंदर कह रहे हाँ सब समझ करा अब सब बोपी लेकर के आई और उस समय शिव वृंदावन के कल्प वृक्ष उनके पास में आई और कह रही है कि अब तुम दोनों इस कल्प वृक्ष को प्रणाम करो श्री कृष्ण की ओर की सखी कह रही है ना प्रणाम मत करना नहीं तो जन्म भर गुलामी करनी पड़ेगी परंतु तो सारी सखी कह रही है कि प्रणाम करो अब वृंदावन के वृक्ष ऐसे जगत की इच्छा पूरी करने वाले हैं श्री कृष्ण श्री किशोर जी पाय तो किशोरजी की इच्छा श्री लाल जी की इच्छा की पूरी करने वाले कौन है बोले वृंदावन की बोले श्री वृंदावन धाम की जय धाम की इतनी तो जगत के उपास्य उनके भी उपास्य हो करके ये वृंदावन की लता पता ये सब विराजमान हैं अब श्री बधु की ओर की जितनी भी सखीगढ़ है वे सब कह रही है कि श्याम सुंदर यहां पर तुम प्रणाम करो श्याम सुंदर झिझक कर रहे हैं पर झिझक करते करते भी जब बार बार कह रहे हैं प्रणाम करो प्रणाम करो तो शाम सुंदर प्रणाम कर सारी सखी देखती रह गई की ओर भी बोले लोग गए अब तो ये अपने काम के नहीं रहेंगे अब तो ये बहू के हाथ के ही हो गए बहु के हाथ के ही हो जाएंगे ऐसे जो इन खेल करते हुए उनके मन के जो संकोच है उसको दूर करते हुए अब सखियां लेकर के श्री सरकार को उस समय कुंज में आई और अब आया पठोनी का समय विदा का समय उस समय श्री रंगदेवी जी ने वहां पर वर्णन कर श्री प्रिया जी को अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा के श्याम सुंदर से कह रही है कि श्याम सुंदर हमने अपनी सखी को बड़े नाजों से पाला है बड़े स्नेह से पाला है। ये बड़ी भोरी है इनके मुंह में जवान नहीं है अपनी तरफ से ये कुछ नहीं कभी कहेंगे कि मुझे इस चीज की जरूरत है अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनकी मुखभमा को देख करके परिस्थितियों को देख करके पहले से पहले पहचान जाए कि इनको किस चीज की जरूरत है आप चतुर्श्रोमणी हैं, ये परम होली हैं, हम इनको आपके हाथ में सौंप रहे हैं और ऐसा कह करके श्री किशोरी जी उनको श्री रंग रेवी जी ने अपनी सखी श्री राधिका उनको अपने कंधे से लगाया है कंठ से लगा, तो लगा करके दोनों से प्रार्थना करती हुई कह रही है कि अरी सखी मैं तुझे कुछ भी सुख नहीं दे सके हम तो तेरा कुछ भी लाल नहीं कर सके को सुख अलग सखी वहां पर एक वर्णन किया गया किए को सुख अलग सखी सुन कहो भरे आयो ही हृदय से लगा करके श्री किशोर जी को कह रही है किए को सुख अलग अरे सखी कोई भी तो सेवा नहीं कर सके मैंने जो सेवा की वो तो बड़ी थोड़ी सी है जो कुछ भी किया वो तो अल्प मात्र है यही है असंतोष है, है। असंतोष ही संतोष है उसका है सुंदर दृष्टांत इसे बड़ी और सुंदर दृष्टांत कि सखीगण दिन धर प्रिया की सेवा करना दिन रात प्रिया की सेवा ही कर रही है परंतु सेवा करते हुए फिर भी संतोष नहीं है वो कह रही है किए और सुख अलग सख सके कुछ भी तो सेवा नहीं कर पाई इस बात को श्री युगल सरकार ने सुना कहीं सुनो कुछ कहना चाह रहे कह नहीं सके भरे आयो कियो प्रियालाल दोनों का हृदय भरा सुन अलप सके सुन सुना फिर कहो कुछ आ, ओट फड़के कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पाए भरे आयो इतने वो भरा आया, और बिना कुछ कहे ही बिना कुछ कहे ही उस समय मौन होकर तो। ही उस समय श्री रंगदेवी जी श्री प्रियालाल इनको सुंदर भेद प्रदान करती हैं, जितनी भी सखी दल है उन सबों को पहरावनी प्रदान करती हैं, और श्री प्रिया लाल इनको पहरावनी विदा जो है वो विदा में पहरावनी वो देते हुए बिना करती हैं और श्री श्याम सुंदर उस समय श्री प्रिया को पधरा करके कुछ सखी जो बटी हुई हैं ये विवाह तो नहीं है विवाह खेल इसको कितने विवाह खेल तो खेल में जहा जन्माशय से धर्म लेकर के आती है वहां अपूर्ण रूप से आमंत्रित हो रही है ऐसे विवाह खेल करते हुए अपूर्ण से आनंदित हो रही है ये लीला में ये प्राय होने वाली लीला प्राय होने वाली ये काली की लीला नीला तो असंतोष ही संतोष है सखीगढ़ सना सना सेवा करती हैं परंतु सेवा करने पर भी उनमें कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती है और प्रियालाल भी उस सेवा से इतने अभिभूत होकर के विराजमान है दबे हुए हैं कि आप भी उत्तर भी नहीं दे पाते हैं कोई शब्द ही नहीं है उस सेवा के बदले में कुछ शब्द कहना वह भी संभव नहीं असल कोषी संतोष है कृष्ण दर्शन करते हुए सना असंतोष रहता है इसी को श्री तृतीय स्कंध में संकों के वैकुंठ दर्शन और ब्राह्मण शाप में श्री मैत्रेय मैत्री ने कई प्रसंग में श्री ब्राह्मण शाप का जो प्रसंग है जय शाप शाप शाप का के के द्वारा जो दिया गया उस प्रसंग में अनेक को यहां प्रकट किया गया कि परम वैकुंठ अलग है रमा वैकुंठ अलग है रमा वैकुंठ में ज्ञानीजनों का भी प्रवेश है असुरों का भी प्रवेश है जहां सनका उनके दो स्वरूप है एक स्वरूप है अंतर्गता सखी रूप दूसरा स्वरूप है ऋषि रूप श्री जय विजय ये स्वेच्छा से आप असुरयों ने इनको स्वीकार करना चाहते हैं प्रभु को युद्ध सुख समर्पित करने के लिए सेवा ही एकमात्र है चौथी जो बात कही वो ये कही कि भक्ति होने पर भी भक्ति का परम परिणाम श्री महावैकुंठ में भी वैकुंठ में भी रमा वैकुंठ में भी दोनों सर्वत्र जहां भी वैधि भक्ति है वहां अंत में राम भक्ति नहीं है वैयक्तिक संबंध में ही उसकी परिणति है जैवीय पार्षद ये भी वैयक्तिक संबंध में श्री प्रभु के शयन का समय कहीं कोई इनकी शयन में बाधा न डाले इसलिए हैं तो राग भक्ति मुख्य अंत में जब और ये प्रार्थना करे कि हमको भले हम कहीं जाएं ठाकुर की स्मृति हमको बनी रहे इसका मतलब है कि कृष्ण प्राप्ति की अपेक्षा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति यह मुख्य वस्तु है कृष्ण प्राप्ति फल नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्ति कृष्ण सेवा की प्राप्ति या फल है और सेवा के लिए या कृष्ण को भी त्याग करके बैल भाव धारण करके भी श्री श्याम सुंदर को श्री नारायण को सुख देना चाहते हैं जहा भगवान ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं परंतु वो लोक संग्रह के लिए है और जय विजय श्री समकालिक इस बात को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं कि भगवान कोई लीला करना चाहते हैं उनकी क्या लीला होगी ये किसी को पता नहीं है ऐसी स्थिति में भगवान की लीला को हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा तो ये कहकर के कि महाराज इनको कोई ऊंचा स्थान दीजिए हमको कोई नीचा स्थान दीजिए श्री जय विजय भगवान की लीला समझ करके उस साप को आ, रोकते नहीं है और ये कह रहे हैं कि महाराज हमारी क्या सामर्थ्य आपके पार्षदों को हम शाप दे सके पार्षद चाहते तो एक मिनट में शाप को लौटा देते नहीं नहीं नहीं तेरा शाप कुछ काम देते परंतु तो यहाँ ब्राह्मण का शाप कोई मायने नहीं रखता है इतना मायने क्या आप क्या मायने रखें परंतु तो श्री भगवान लीला को विचार करके श्री जय विजय जै, वे भी शाप को स्वीकार करते हैं और शिव संका शाप को स्वीकार करते हुए विराजमान तो अनेक अनेक जो रहस्य है वो रहस्य इस प्रसंग में रूपण किए अब श्री भगवान ने जैसे ही संकादिकों को दर्शन दिए उसकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं तृतीय स्कंध में उस लीला का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं कि अत्रो सिम सोस्मित स्मित बहुला बहु न त्रोम शिष्ट श्री ठाकुर को जब दर्शन दिया उस समय ठाकुर ने दर्शन दिया अत्र शिष्ट ये अत्र माने इस वैकुंठ में उपसृष्टम माने ये श्री प्रभु अपने रूप को हम ज्ञानी संकादको के आगे भी प्रकट कर रहे हैं अत्र उपसृष्टम यहाँ पर ये अपने स्वरूप को प्रकट कर रही है जब मिंदर आया, इनका रूप ऐसा है जिस रूप के आगे इंदिरा श्री लक्ष्मी उनकी शोभा भी कहीं गलत हो रही है टीकी पड़ रही है आगे लक्ष्मी जी की शोभा भी कहीं पड़ रही है और लक्ष्मी भी इनकी सेवा करना चाहती है है तो जो माने कर रही है, इंदराय जो लक्ष्मी है, उनकी शोभा भी यहाँ फीकी पड़ रही है स्वामान अपने जितने भी धक्तगण हैं उनकी धिया माने बुद्धि को सुंदरता से युक्त करने वाले ये हैं अर्थात उनकी दृष्टि को भी बुद्धि को भी मोहित करने वाले भगवान हैं ऐसे भगवान ने सन के सामने उपस्थित होकर के उनको दर्शन दिया ब्रह्मा जी कह रहे हैं बीच में ही अपना कमेंट कर रहे हैं कि भगवान की शोभा का क्या वर्णन किया जाए अरे देवताओं तुम ये पूछने हो द्विती के गर्भ में कौन आया तो द्वितीय के गर्भ में भगवान के पार्षद आए हुए हैं उन भगवान की शोभा का क्या वर्णन किया जाए कि महल भवस्य भात तो भजन वे श्री नारायण ऐसे हैं जो मह मैं भी उनकी आराधना करता हूं फिर भविष्य माने शिवजी आराधना करते हैं और भवताम्श भजन और तुम भी जब प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी भी वे प्रार्थना करते हैं प्रार्थना स्वीकार करते और तुम भजन करते हैं है। का ब्रह्मा का मान श्री शिव जी का और भवंतम तुम देवताओं की इच्छाओं को भी भजनतम पूर्ण करने वाले हैं वे श्री नारायण उस समय अंग ने मुदा कई उस समय जितने भी ऋषि हैं उन ऋषियों ने श्री नारायण के में नेमु मन किया नारायण का दर्शन किया और दर्शन करते ही संकाधकों ने भगवान जो आए उनके चरणाबिंद में प्रणाम किया नवतप्त दिशा और संकाधिक नारायण के रूप का दर्शन करते हुए तृप्त नहीं हो रही है यही असंतोष है यहाँ पर दिखा रहे हैं कि नारायण के रूप का दर्शन कर रहे हैं परंतु तो दिशा वे, वे उनकी आखें तृप्त नहीं हो रही हैं अतः मुदा कहीं वे मुदा माने आनंद से कहीं माने अपने सिरों को झुका कर संका देख इसके बहुत प्रयोग है कहीं माने अपने को झुका करके श्री नारायण के में ने प्रणाम किया समय सिस्टम उसी समय में आए हैं, की और जय विजय की कुछ कहा सुनी हो रही थी संकालिक क्रोध हो क्रोधित होकर के कुछ तमक तमक करके बोल रहे थे जाओ तो उन लोगों में जाओ जहां पर काम क्रोध लोग इनकी अधिकता है ऐसे दे रहे थे तो ऊंची आवाज सुनकर के नारायण जल्दी से दौड़ो जो नारायण दौड़े तो नारायण के पीछे कोई सेवक पालका लेकर के दौड़ा कोई कोई चमल लेकर लेकर के कोई पादका ले के दौड़ा, दौड़ा, पादका परंतु नारायण ने किसी की भी परवाह नहीं की है किसी को भी स्वीकार न करते हुए परवाह न करते हुए वे नारायण उस समय आगे बढ़े लक्ष्मी जी को भी पीछे छोड़ दिया और सबको भी पीछे छोड़ दिया और स्वयं जल्दी से दौड़ करके उस समय आ गए इंदिरा तो की भी फीके पड़ गई है इंदिरा के प्रति जो आकर्षण है लक्ष्मी जी के प्रति नारायण का जो सहज आकर्षण है वो आकर्षण भी कहीं पीछे पड़ गया है स्वाला ध्यान बहुत उस समय भगवान के हृदय में को दर्शन देने की इच्छा है कि जो भक्तगण भक्तुंठ के पार्षद आश्चर्यचकित हो रहे हैं माने भक्तों की वैकुंठवासी भक्तों की बुद्धि मोहित होती हुई चली जा रही है और मह भाव भजन भजनतम। जो श्री नारायण अनेक बार मेरी अनेक बार शिव जी की और अनेक बार अनेक देवताओं तुम लोगों की इच्छाओं को भी पूरा करने वाले हैं ऐसे श्री नारायण उनको देखकर के देख कर ने उनको प्रणाम किया और नवतृप्त दिशा उनकी दृष्टि तृप्त नहीं है और मुदा कई बेमुह सर झुका करके कई मन सिर झुका करके उन्होंने प्रणाम किया तो यहां पर अत्र भगवान तनिक से आए सामने असंतोष ही संतोष है भगवान का दर्शन करके इनको उपसृष्टम कहीं भगवान को तनिक छुआ मात्र है झलक मात्र देखी है इतने में ही असंतोष की प्राप्ति हो रही है उपसिष्टम कहकर के दिखाया कि अभी पूरी तरह से निहारा नहीं है जैसे अभी तो अनंत वैभव है उसके बहुत छोटे से भाव को इन्होंने छुआ उपश का मतलब है छूना मात्र तो नैनो से जैसे शोभा को छुआ मात्र है तो असंतोष अभी बना हुआ है अभी तो और देखना बाकी है यह कौन जजुह और अजहू और अजहू और है ये प्रियालाल जी दर्शन करते हैं उस समय शिव प्रिया जी के हृदय में यही भावना होती है कि आह लालन तुम्हारी कौन सी बात है कि अभी तो और दर्शन करूं अभी तो और दर्शन करूं अभी तो और दर्शन करू ये भाव सदा सदा इन रसकों में विराजमान तो असंतोषी संतोष है यहाँ पर शांत रति का ही एक भाव ये शांत रति में भी असंतोष भाव उत्पन्न हो जाता है ज्ञान में संतोष हो जाएगा में भाव आ जाएगा पंत शांत रति में अम्बनवास में भाव नहीं आएगा वहां पर और इसी तरह से श्री सुखदेव जी दशम कह रहे हैं कि सताम एवं साधुताम निसर्ग जदर्थ बाणी श्रुतचेत साम प्रति क्षण नम्बे वगच त्रिया साधु वार्ता सताम सार अयम सारे संतों का सार सताम सार सताम सार्वृता जो सार को ग्रहण करने वाले हैं संत उनका निसर्ग उनका ये स्वभाव ही होता है कि वे विचार करते हैं कि यदर्थवाणी शुद्ध चेतसाम अपि कि हमारी तो वाणी, श्रुति माने काम और चित, ये सब सर्व थम कृष्ण के लिए तो ऐसे सताम ये सताम का विशेष कैसे संत है, है? वाणी काम और चित ठाकुर की सेवा के लिए ही होता है तो वाणी, यदर्थवाणी श्रुत जिनकी वाणी काम और चित ये भगवान के लिए ही जिनका एकमात्र है वृंदावन में रहने का भी यही तर्क तरीका है कि यहां पर रहते हुए भावाद्वैत क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वीत इन तीन को धारण करें गोपियों के भाव के साथ में ही अपने भाव को मिला दे ये हुआ भावाद्वैत ब्रिज पर का जो प्रेमी परकर है उस प्रेमी परकर के भाव के साथ में अपना भाव मिला जैसे का पूरा भाव इष्ट के साथ में है ऐसे हमारे भी अपनी जो स्वामी है अपनी युथेश्वरी उन युथेश्वरी के भाव के साथ में श्रीमद गुरुमंजरी उनके भाव के साथ में अपने भाव को मिला देना चाहिए गुरुमंजरी अपनी युथेश्वरी जिस युद्ध में वे हैं उस मंजरी अपनी युथेश्वरी के भाव के साथ में मिलाएंगे और युथेश्वरी जो सखी हैं श्री विशाखाजी ललता जी उनका भाव तो श्री प्रियालाल के साथ में बिलाय हुआ है तो भावाद्वय का तात्पर्य है कि परिकर के जिस परिकर में प्रिया जी ने, ने हमको रखना चाह है हमको जो स्वरूप प्रदान करके जिस पर में रखा है उस पर युथेश्वरी का जो भाव है जैसे विशाखा जी के यूथ में है तो विशाखाजी का जो भाव है वही भाव मेरा इसका नाम है भाव अब विशाखाजी सर्वत्र कृष्ण का ही दर्शन करती है प्रियालाल का ही दर्शन करती है ऐसे साधक भी सर्व सर्वभूतेश्वी अवश्य भगवत भाव महात्म जीव मात्र में भगवत भाव का दर्शन करें जैसे द्वारका की महसीगन समुद्र में एक प्राकृतिक तो रूप में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहर उठ रही है स्वाभाविक कार्य है प्रकृति पर तो का परंतु अपने भाव का दर्शन कर रही है देखिए कैसे ब्रिज भाव को कैसे देखा जाए इसका एक उदाहरण दे रही दे रही है कि समुद्र में तो लहर उठे नहीं होते प्रकृति का नियम है वायु चलेगी तो कहीं जल जो है वो जल में लहर उठेगी ऊंची उठेगी, एक स्वाभाविक मन प्रक्रिया है वायु तो अपने भाव का दर्शन करती हुई महेश कह रही है कि अरे समुद्र तू भी मालूम होता है मेरे समान ही कृष्ण वियोग में श्री द्वारकाधीश के वियोग में व्याकुल हो रहा है जैसे मेरे हृदय में लहर उठ रही है ऐसे तेरे हृदय में भी लहरों हृदय अब कहीं रहीवत पर्वत रही पर्वत वो बिल्कुल स्थिर होकर के बैठे हैं, अचल होकर के बैठे हैं उनको देख करके अपने भाव का आरोप करती हुई कह रही है आह जरूर तुम पुष्प का ध्यान कर रहे हो और प्यारे का ध्यान करते करते तुम जड़ दशा को प्राप्त हो गए और हिल नहीं रहे पर्वत तो हिलेगा ही नहीं का स्वभाव है उसमें अपने भाव जा रहा है, को कैसे देखा अब वायु चल रही है तो वायु तो चलेगी उसका स्वभाव है पंत उसको देख करके कभी विपरीत भाव धारण करके कहती है अरे वायु मैंने तेरा क्या बिगाड़ होती मेरे साथ में द्वेश क्यों निकाल रही है मैंने कुछ तेरा बिगाड़ किया क्या क्यों मैं पहले ही विभ्रणी हूं अरे मलयानल क्यों मुझे रही है? मुझे क्यों कर रही है? ये कभी अंकुल होकर के प्रो होकर के कभी एंटी होकर के निज भाव को प्रकृति में व्याप्त देखना यह है भावाद्व और श्री वृंदावन में निवास करने का भी तरीका यही है कि अपनी युथेश्वरी उनके भाव के साथ में हम अपने भाव को मिलाते वे जैसे देखती हो श्री गोवर्धन को श्री यमुना को वृक्षों को कुंज को जैसे देख रही हैं इसी तरह से हम भी सर्वत्र अपने प्यारे को देखें जित देखो त्यामयी है ये भाव गोपियों का भी है और साधक को भी यही भाव विकसित करने का निरंतर निरंतर प्रयास करना चाहिए हुआ भावाद्व अब दूसरा हुआ क्रिया क्रिया का तात्पर्य है हमारी जितनी भी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं को सुख देने के लिए हो। और इसके लिए कहा कि बुद्धियात्मना वाम करो भी सकलम करो स्मय नारायण समर्थया तो, तो बदल दिया सम्रपे प्रार्थना तो तो तो है कि शरीर की जो चेष्टा है वो भी ठाकुर की सेवा कर इंद्रिया और अनुसूचित स्वभाव शरीर और इंद्रियों के स्वभाव के कारण जो चेष्टाएं है वे भी ठाकुर के लिए समर्पित जैसे मीद आना शरीर की एक चेष्टा है परंतु तो ठाकुर की सेवा के लिए करते हुए सोएंगे कि सोने पर चार्ज हो जाएगी शरीर में पुनः शक्ति आ जाएगी इसलिए उचित नींद लेना भी उपयुक्त है मल का त्याग करना शरीर की शुक्ति करना ये भी भगवत सेवा में उपयोगी है इसलिए जो स्वभाव है कर्म इंद्रियों के और ज्ञान इंद्रियों के सारे स्वभावों को श्री भगवत सेवा में समर्पित कर देना उनको ठाकुर के साथ में कर देना। हम जो कुछ भी दुकान मकान फैक्ट्री नौकरी व्यापार कार्य कर रहे हैं वह भगवत सेवा के लिए कर रहे हैं इसके द्वारा जो कुछ भी मिलेगा वह भी भगवत सेवा के लिए है जो जीवन यात्रा है वो जीवन यात्रा भी भगवत सेवा की तो इसका नाम हुआ क्रिया सारी ठाकुर के लिए है, अब यदि ठाकुर के लिए क्रिया की गई तो यह मान्य नहीं रखता किस दिन ताजी आराधना कर किसकी नहीं कर रहे बाबा इंद्र की पूजा कर रहे हैं मन में विचार करते हुए कि भाई इंद्र हमारे बेटा को कुशल रख रखते के के के हित लिए लिए का है और किसी दूसरी वस्तु सारा राज्य का है और के के हित लिए हमारे राज्य की कुशल हो ये भावना तत्वताेम तो की भावना के साथ में ही जुड़ी तो वहां पर जितनी भी चेष्टाएं हैं है। यह मायने नहीं रखा जा रहा है कि किस देवता की आराधना की जा रही है किसकी नहीं उसका फल एकमात्र नहीं है अलग है की सेवा क्रियावीत यह क्रियापीत हुआ जितने भी हमारे चेष्टाएं हैं वो सब भगवान के लिए और तीसरी चीज है वो है द्रिव्या कोई भी वस्तु तो एक छोटा सा कपड़े का इतना भी मिले, भी मिले तो सबसे पहले ध्यान जाता है है है का, का कि इसकी ठाकुर की सेवा में कहा? इस प्रयोग किया जा सकता है। ये है सभी वस्तुएं भगवत सेवा के लिए परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में ये कैसे भगवत सेवा में लगे तो ये जो रहनी अपना ईजाए अपने भाव को यूथेश्वरी के भाव में मिलाकर के सर्वदा रहना यह हुआ भावाद्वैत अपनी सारी क्रियाओं को कृष्ण सेवा में उपयोगी बना करके रखना यह हुआ क्रियाद्वैत और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सारी वस्तुएं कहीं ना कहीं भगवत सेवा में कैसे इनका विनियोग किया जाए यह दृष्टि रखना यह हुआ द्रिव्याद्वैत इसको धारण करते हुए विराजमान ज्ञानी भावाद्वित क्रियाद्वित द्रिव्याद्वित तो का अर्थ क्या निकालेगा राम में सब राम से सब राम ही सब ये ज्ञानी की दृष्टि है राम ही सब राम में सब राम से सब ये भावाद्वित क्रियाद्वित दिव्याद्वित ये ज्ञानी की दृष्टि है पंच वैष्णव की जो दृष्टि है रसिक सी की जो दृष्टि है वो दृष्टि है कि मेरा विशाखा के के को चाहती है, के भाव के निम्बागी है और वे श्री निम्बार्क संप्रदाय में और श्री रंगदेवी जी के अनुरोध होकर के हैं तो वे श्री रंगदेवी जी, जी के अनुसार सेवा करेंगे यदि कोई ललता जी के अनुरोध है स्वामी जी के हरिदास के परकर में है तो उनका जो भाव है वो स्वामी श्री ललता जी के साथ में मिलाकर यदि कोई हरिमाम जी के अनुगत होकर के विराजमान है तो श्री विशाखा जी के अनुगत होकर के उनके भाव विराजमान होंगे तो जितने भी रसिनजन हैं वे सब कहीं ना कहीं अपनी युद्धेश्वरी के साथ में अनुगत होकर के विराजमान होंगे तो ये हुआ भावा क्रिया का तात्पर्य है सारी क्रियाएं कहीं न कहीं ठाकुर के साथ में हैं इंद्री बचल, इंद्री वाचा इनसे सेवा की जा रही है तभी और स्वाभाविक इनकी जो वृत्तियां हैं वे वृत्तियां भी कहीं ठाकुर के साथ में जुड़ करके रहे या वृंदावन रहने की रहनी अपनानी पड़ेगी तो वृंदावन रहना थक होकर के विराजमान हो। और जितने भी पदार्थ हैं उनको कैसे सेवा में उनका उपयोग किया जा सकता है परोक्ष या में में सेवा कैसे उपयोगी हो सकते हैं इसके लिए कहीं अपनी सारी वस्तुओं को कहीं समझना यह सेवा की एक प्रवृत्ति रही और रस्तों की रहनी गृहस्थी में रहते हुए भी ऐसीचार्य जी अनेक जो रसिक रहे जो ग्रह में रहे ग्रसाश्रम के द्वारा सेवा जो विशेष पद्धति है पुष्ट मार्ग लेप्रदाय में और बौड़िया प्राय जो सेवा पद्धति पुरानी जो सेवा है वो सब सेवा अंत में दी गई ग्रस्तों को की श्री की सेवा फिर कहीं सब ग्रहस्थों को ही शिष्यों को ही प्रदान की गई गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सब में जो सेवा के अधिकार हैं बाद में वो अंत में ग्रहस्थ शिष्यों को ही सौंपे गए और उनके द्वारा कहीं हम व्यवहार में नहीं फंस गया यदि स्वयं सेवा का भाग लेंगे तो व्यवहार में फंसना पड़ेगा इसलिए व्यवहार से बचने के लिए उन ने ने स्वयं तो मानसी सेवा को प्रदान करके माना परंतु उपकरण की जो सेवा है उस उपकरण की सेवा को करने के लिए बड़े वैभव के साथ में जो ठाकुर जी की सेवा की हवेलियां हैं उन हवेलियों को बनाकर के उनके द्वारा सेवा व सेवा का विशेष रूप से जो सापन और वैभवपूर्वक ठाकुर की सेवा वो सेवा करने की प्रवृत्ति भी रखी परंतु जो पुराने आचार्य रहे उनकी रहने ऐसी ही थी कि सेवा करते समय उनमें उन्होंने सर्वदा द्रिव्याद्वैत क्रियाद्वैत और भावाद्वैत को अपना जितनी भी सेवा होगी वो आचार्य चरणों की तरफ से होगी उनकी ओर से होगी अपनी ओर से सेवा नहीं होगी इस भावना को ही कहीं जैसे बड़े करते रहे उनकी ओर से हम प्रतिनिधि बनकर के आज सेवा कर रहे हैं ये विचार करते हुए श्री राधाकांत मठ में जगन्नाथपुरी में अभी भी जब भोग आते हैं तो गोपाल गुर के शिव ग्रह को बसराया गया तो जो भी सेवा हो रही है वो सेवा हम नहीं कर रहे हैं आज भी श्री गोपाल बोलो वहां सेवा कर रहे हैं यही भाव सर्व का सर मतलब तो बड़ों की आड़ी से पुष्टम हर जगह ये विचार रखा गया कि सेवा जो की जा रही है वो श्रीमद की आड़ी से की जा रही है उनकी ओर से सेवा की जा रही है हम सेवा करने वाले नहीं है तो अपनी जो युद्धेश्वरी है उनके भाव के साथ में भाव का गए, अपनी सारी चेष्टाओं का कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में में में लिंक और जितने भी भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग ठाकुर की सेवा में कैसे किया जाए इसलिए सारी संस्कृति जितनी ललित कलाएं हैं उन सारी ललित कलाओं का डुबो दिया जाए चित्रकला संगीत कला वाद्य कला नृत्य कला, कला काव्य कला वास्तुकला सारी कलाओं का जितनी भी ललित कला है उनको सुंदर से सुंदर प्रकार से भगवत समर्पित किया गया और मंदिर को एक कला का कलाकृतियों का एक संबल बना करके वहां रखा गया तो ये रस्मी मंदिर संस्कृति की एक बहुत बड़ी रीति होकर के विराजमान तो सताम एवं सार्वताम संतों का ये स्वभाव है कैसे संत सार जो सार की वस्तु को ग्रहण करने वाले और संत कैसे बोले चेतसा जिनकी कृष्ण के लिए ही वाणी श्रुति माने कान और चेतसा माने चित्र लगा हुआ है कृष्ण के लिए ही जिनका चित्त लगा हुआ है ऐसे सताम विसर्गा संतों का प्रतिक्षण बात तस्व श्री अच्छुत की जो रूप गुण माधुर्य लीला रस में तनिक भी जिनमें नहीं है कमी नहीं है जिनमें रस की परिपूर्णता विराजमान है वो श्री कृष्ण है श्री अच्छुत सारे गुणों से युक्त होकर के नायक सरोवरी होकर के सर्व गुण संपन्न होकर के जो विराजमान है ऐसे उन अच्छ की कथा को प्रतिक्षण प्रतिक्षण नित्य नई बात नई नई ऐसा करके ही अनुभव करते हैं ऐसा कह करके ही पहले बीसियों बार कही जा चुकी होगी कोई बात उसको भी नई की तरह से ही वे वर्णित करते हैं और तो वास्तव में बात यही कि वो नई ही होती है कहीं नहीं जाती है जब जब ये कही जाएगी तब तब वो नहीं ही सुनने में आएगी नहीं ही कहने में आएगी तो नव्य भक्त नई की तरह से कृष्ण की कथा को दृष्टान दिया कि स्त्री विदाना वो साधु वार्ता जैसे स्त्रीगण अपने प्रेमी की कथा को बड़ी रुचि के साथ में नृत्य नया नया करके सुनती है कामी जैसे कामिनी की वार्ता को सुनता है और कामिनी जैसे में उस वार्ता, स्त्री जन जैसे अपने प्रियजन की वार्ता को बड़ी रुचि के साथ में सुनती है तो स्त्री हमारे स्त्री के द्वारा बिट माने अपने प्रेमी की जो वार्ता है उसको नई नई करके ही सुना जाता है ऐसे ही जहां अभी तथा को नित्य नया नया करके ही सुनते हैं यहां पर जो दृष्टान्त है वो एक अंश में दृष्टान में दृष्टान इनका जो दृष्टान्त दिया ये आदर्श में दृष्टांत नहीं है ये केवल उत्कंठा मात्र में एक अंश में दृष्टांत है जहां सिम्बली होती है वहां एक अंश में होती है सर्वांश में उपमा नहीं इसी तरह से श्री सुबे जी आगे वह कर रहे हैं किसकी माना राज परीक्षित कह रहे हैं तो मैं कृष्ण कथा से कौन व्यत होगा वही व्यत होगा जिसके ऊपर कहीं कृपा का अंश नहीं है और पुण्य नहीं, नहीं वही व्यक्ति कृष्ण कथा से व्यत होगा दो शर्ट होनी चाहिए कृपा तो मिली नहीं है कृपा का एक छीटा नहीं है, और पुण्य जिसके पास में है नहीं ऐसा व्यक्ति कृष्ण कथा से वृत होता है अन्यथा कृष्ण कथा कैसी है नृत्य तर्शन माना जिनकी तृष्णा मिट गई है ऐसे जन इस कथा का गायन करती है तो नृत्य तर्श कौन है ज्ञानी नृत्य तर्श दो प्रकार की एक है ज्ञानी उन्होंने योग के द्वारा इंद्रियों को भस्म कर लिया और संसार को छोड़कर के सन्यास ग्रहण करके आए वे है नृत्य तक दूसरे है प्रेमी जो प्रेमी हैं, उसको भी मुझे सुख मिले ये अभिलाषा नहीं है कन्हैया को कैसे सुख दू ये उनकी अभिलाषा है तो दोनों में निज तृष्णा नहीं है अपने लिए अपने देह के लिए उनके हृदय में कोई भी तृष्णा नहीं है तो ज्ञानी ने तो ज्ञान के द्वारा छोड़ा है और भक्त ने स्नेह के कारण आसक्ति को छोड़ा, शरीर, तो नृत्य तर्श हुई माना कृष्ण कथा ज्ञानी भक्त और संसारी के द्वारा भी गाई जाती है तीसरा एक और जोड़ लेंगे संसारी नृत्य तर्श हुए नहीं है होना चाहते हैं से मुक्त होना चाहते हैं संसार में तो रोज कोई न कोई समस्या खड़ी कोई न कोई कलह क्लेश में खराब हुआ है क्या करें ऐसी स्थिति में संसार के क्लेशों से दूर करने होने के लिए आज बेटा घुट गया आज बहू टूट गई आज ये टूट गया आज पत्नी घुट गई आज कर्जदार आ गया आज क्या मांगने वाला आ गया मांग आ गया कुछ तो समस्याएं खड़ी हुई है आज ये कुंदा टूट गया है आज आज आज वो वो वो बल्ब फ्यूज हो गया है है है खिड़की का नहीं लग रही है, आज वो ताला रहा है। कोई कोई न समस्या खड़ी ही है कब इनसे मुक्त हो तो ऐसी स्थिति में वे कहीं न कहीं समस्याओं से मुक्त होना चाहते है एक समस्या दूर होती है दूसरी समस्या सामने कहीं खड़ी हुई है तो निवृत्त दर्शन कृष्णा से दूर होना भी वे चाहते हैं कृष्ण कथा गायन करते हैं तो तीनों लोग निवृत्त में तीन जन्म आगे ज्ञानी भी आ गया परम भक्त रसिक भी आगे और संसारी जन्म भी आ और श्री कृष्ण कथा कैसी है भवंशा संसार के औषधी रूप है अब ज्ञानी तो कृष्ण कथा को इसलिए सुनते हैं कि दोबारा संसार मुझे भाग नहीं ले जो संसारी है वो इसलिए कृष्ण कथा को सुनता है कि रोज की कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है कुछ न कुछ दायित्व सामने खड़े रहते हैं इनसे कैसे मुक्त हो भाव कृष्ण कथा ही इन सारी समस्याओं का अंत में औषधि है कथा में लग जाओगे तो फिर ये सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी होती रहेंगी आती रहेंगी अपने आप समय के साथ में दूर होती रहेंगी और आ, जो भक्तगण है उसके लिए तो वो औषधी है उसके बिना तो वो रह नहीं सकता है श्रोत्र मनोभ रामा यह कृष्ण कथा है एक तीसरा विशेषण दिया श्रोत्र और मन इन दोनों को अच्छी लगने वाले काम को भी अच्छी लगती है और मन को भी अच्छी लगती है श्रोत मनो श्रोतिक है अन्य जितनी भी इंद्रिया उनको चिन्ह बना करके वो रस प्रदान करने वाली है और मन को भी चिन्ह बनाती है रस प्रदान करती है क्योंकि कृष्ण नाम कृष्ण कथा मायातीत है इसलिए ज्ञानी भी बड़ी रुचि के साथ में कृष्ण कथा सुनती है संसार से मुक्त होने के लिए कष्ट दूर करने के लिए भक्तगण भी उस कथा को सुनते हैं कि कृष्ण सुनने से नाम के द्वारा में भाव वापस संसार के कष्ट दूर हो जाएंगे तो संसारी भी सुन रहा है और भक्त तो सुन ही रहा है क्योंकि उसके लिए वह परम परम आनंद तो यहाँ तीन प्रकार के व्यक्ति बताए एक ज्ञानी दूसरे भक्त तीसरे संसारी ये तीनों ही कृष्ण कथा को निरंतर निरंतर सुनते हैं तो नृत्य निरंत, तर्श है मुखनीयमान तो जो नृत्य तर्श हो रहे हैं जो विरह की तृष्णा को दूर करना चाहते हैं और जो संसार के कष्टों की तृष्णा को दूर करना चाह रहे हैं तीनों प्रकार की तृष्णा संसार के कष्ट की तृष्णा फिर विरह की तृष्णा और माया बंधन की तृष्णा ज्ञानी माया से मुक्त होना चाहते हैं प्रेमी जन विरह से मुक्त होना सेवा नहीं मिल रही है मुक्त होना चाहते हैं और संसारी जन आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे मुक्त होने के लिए भक्ति का प्रयोग एक औ के रूप में वे कर रहे हैं एक रेमेडी के रूप में कर रहे हैं परंतु भक्ति से उनको कुछ लेना देना अभी नहीं जब होगा तब अभी तुम्हें तो कष्ट दूर करने के लिए बढ़िया से बढ़िया बिहारी जी के बंगला बन रहे हैं लाखों के फल के, आए, के आ रहे हैं बस डूब रही है इस आप बार बहुत बढ़िया लाभ जा रहे हैं कि निकल रहे हैं इससे मतलब नहीं हमारा नाम हो जाए और डूबती हुई फैक्ट्री उभर जाए इसके लिए ही सेवा कीजिए तो बाद में ये भी सुधर जाए इसकी सम्मानना है ऐसे न करते रहेंगे तो अंत में सेवा वह निष्काम सेवा में सेवा भास्तम में सेवा में भी परिणत हो जाएगी पहले सकाम भक्ति बाद में भक्ति में परिणत हो जाती है तो नृत्य माना कहीं उसका भक्तगण में जो अब भी अंतर है कि भक्त तो उसका परम आसक्ति से निरंतर निरंतर गायन करेंगे ज्ञानी उपमाने केवल साधन के रूप में संसार निवृत्ति के रूप में नाम का आश्रय ग्रहण कर रहा है और संसारी केवल अपने आने वाली व्यवधानों को दूर करने के लिए उनका सेवन कर रहा है उपमाने तनिक और उपमाने अत्यंत निकटता के साथ में निरंतर उपगी उपगी दोनों अर्थ उपमाने क्ष थोड़ा सा छुआ और अलग हट गए काम पूरा हुआ और अलग हट गए ये है ज्ञानी की स्थिति परंतु भक्त की है निरंतर निरंतर उसका प्रियालाल की रूपमाधुरी का निरंतर गायन करते हुए भव औषधा संसार की जो औषधि है वो पुष्ठ कथा ही है अशोत्र मनोविरा ज्ञानी ही कृष्ण कथा को ग्रहण कर रहा है संसार की औषधि के रूप में संसार ग्रहण कर रहा है केवल कष्ट की निवृत्ति के लिए ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहा है वास्तव तो में कृष्ण कथा सुन रहा है कौन या बोल वैष्णव मंडली ये वैष्णव मंडली जो है वो वास्तव में कृष्ण कथा सुन है वो भविष्य भव औषधि के लिए नहीं सुन रही है कि संसार में निवृत्त हो जाए वो मेरे कष्ट निवृत्त तो हो जाए किसके लिए नहीं सुन रही है इन का धन भव औष तो ज्ञानी के लिए कृष्ण कथा संसार के औषधी है संसारी के लिए वो आने वाली आपत्तियों की निवृत्ति करने का एक उपाय है परंतु तो भक्तों के लिए वह उसका पाठ्य है उसके जीवन का धन है उसका भोजन उसके बिना वो रह नहीं रहते तो श्रोत्र मनोभिरा भक्तगण उनके लिए मन्नत परम कौन किस परमाभिरा उनकी वस्तु है वो श्री कृष्ण कथा है में भी अंतर हर एक चीज तीनों जगह चलेगी। संसारी कृष्ण कथा को इसलिए सुनता है क्योंकि उसे लगता है जैसे हमारे बच्चे चंचलता करते हैं ऐसे कृष्ण भी चंचलता कर रहे हैं क्योंकि अपने लीला है इसलिए उसको कृष्ण कथा अच्छी लगती ज्ञानी उस कृष्ण लीला को इसलिए सुन रहा है कि भगवान की लीला में अहो परिचन्नता और विभुता एक साथ विराजमान है कृष्ण में विराजमान है और ब्रह्म के लक्षण भी कृष्ण में दिख रहे हैं मैया कन्हैया के कमर में रस्सी बांध रही हैं और रस्सी बध रही है, है। कन्हैया ने माटी खाई लोकत लीला है परंत मुख में दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है कृष्ण सर्वाश्रय होकर दिख रही हैं तो ज्ञानी वो कृष्ण कथा सुनता है संसार को दूर करने के लिए संसारी सुन रहा है कष्ट को दूर करने के लिए परंतु निजी हृदय के रूप में अपने परम प्रिय वस्तु के रूप में यदि कोई सुन रहा है तो वो रसिक जल्द सुन रहे हैं तो श्रोत्र मनो में रामा वास्तव में रसमों के लिए ही यह काम और मन को परम पर अभराम लगेगी इसलिए हमारे वृंदावन के रस्मों ने बात कही कि ये जो लीला कथा है यह उसी को अच्छी लगती है जाते कृपा करे श्री श्यामा रसो भाव, एक पंक्ति दे, दे श्री किशोरी जो यदि किसी के ऊपर कृपा करेंगे तो उसे कृष्ण कथा अच्छी लगेगी अहिंसा कृष्ण कथा अच्छी नहीं होगी सुनी नहीं बहुत काम है बहुत काम चलो उठो उठो चलो बाप तो जाकर कृपा करे श्री श्यामा ताने रस भाप हर एक को अच्छा लगे तो श्री महावाणी जी भी कह रहे हैं हर प्रिय जी कि ये कृष्ण कथा उसको अच्छी लगेगी जिसके ऊपर किशोर जी की श्यामा जी की कृपा हो गई अन्यथा ये कृष्ण कथा कुछ देर के लिए अच्छी लगेगी फिर इसको छोड़ करके भग जाएगा भी छोड़ करके अलग हट जाएगा करने लग जाएगा, और संसारी भी कष्ट की निवृत्ति हुई फिर अपने व्यापार में लग जाएगा दुकान में लग जाएगा फिर ये कृषि कथा उसको अच्छी नहीं लगी अपने काम में वो लग जाएगा कष्ट दूर करने के लिए उतनी देर के लिए उसने सुनी फिर इसके बाद में फिर वहां से उसका चित्र हटने लगी तो श्रोत्र मनोभिरा हो गए रस भाव ये हो गए ज्ञानी और निवृत्त मानक ये हो गया संसार इनको अलग अलग भी लिया जा सकता है तीनों, का उत्तम श्लोक गुणानुवाद उत्तम श्लोक श्री कृष्ण उनके गुणानुवाद से कौन निवृत्त हो सकता है वही निवृत्त हो सकता है विरज्ये तो वही राज्य प्राप्त कर सकता है जो के बिना अशुभनाथ जो के कठिन को अशुभनाथ कहकर के श्री श्रीधर स्वामी पाठ ने एक दृष्टांत दिया पुराण का एक श्लोक दिया पद्म पुराण का श्लोक है एक बार श्री नारद जी सत्स करने के लिए चले एक राजा का बेटा नारद जी को मिला नारद जी को सब करेंगे तो राजपुत्र ने को प्रणाम किया अब नारद के बचन तो झूठे जाएंगे नहीं अपने आप ही सत्य बचन आवेश में निकल रहे विचार करके नहीं दे रहे में बड़े है बच्चन। के मुख से निकला राजा को प्रणाम कर राजपुत्र को प्रणाम करते हुए कि राजपुत्र चिरंगजीवी राजा के बेटा तू चिर हो अर्थात जितना जिंदा रहेगा चलो कुछ सुख तो भूल लेना अंत में तो नरक में गिरना ही विश्व में आकर आगे चले एक ऋषि का बालक मिला उसने नारद जी को प्रणाम किया नारद जी के वचन भी सत्य हैं और अपने आप में वचन निकल भी रहे हैं, सत्य होने वाले भी है और सत्य है भी नारद जी ने मुख से एक आएक निकला कि मां जीव ऋषभाल ऋषि बालक तू जिये मर कैसा आशीर्वाद मर जा तो नारद जी सर्वज्ञ हैं इसलिए बालक की आयुष्य कम थी इसलिए भविष्य भी कह दिया और साथ साथ में आशीर्वाद भी है कि तू न जिए इस ही अच्छा है क्योंकि तो अभी तो तेरी बुद्धि निर्मल है आगे तेरी बुद्धि विषयों में दुस्संग तो में पढ़ करके बुरी भी हो सकती है इसलिए अभी मर जाए तो अच्छा माझी नारद जी आगे चले एक शुद्ध साधु मिले जटाए हैं बड़े शुद्ध हैं इनने भी नारद जी को देखते ही प्रणाम किया और नारद जी के मुख से सहज में ही जो सत्य होना चाहिए और सत्य है है भी और होना भी चाहिए वो वचन के जीव व मरवा साधु से साधु चाहे तुम जियो चाहे मरो दोनों स्थितियों में तुम्हारा कल्याणी है जीवित रहोगे तो की श्रीमत में, में सेवा करोगे तो जीव वाह बर्वा साधो ये भविष्य भी कह दिया और तो नारद जी के मन की इच्छा भी आगे नारद जी जो चले सो एक बहे लिया और उसने भी नारद जी को प्रणाम किया नारद जी एक क्षण जरा सा झिझके और अपने आप नारद जी के मुख से आशीर्वाद निकला वो माँ मर अरे बहेलिया तू जिए भी मर और मरे भी मर जिएगा तो स्वयं कष्ट पाएगा और जीवों को भी कष्ट प्रदान करेगा क्योंकि तो तेरे पास में दो चीज नहीं है ना तो संतों की कृपा है और न तेरे पास में पुण्य का बल इतनी मेहनत करता है हरण के पीछे गर्मी में जून के महीने में दौड़ता है मई के महीने में दौड़ रहा है यहां जा वहां जा पसीने में झाक झोंक तीर कमाल निकल के ये तीर चूक गया अब कहीं नहीं चूकना चाहिए निशाना हर के लगना ही चाहिए तीर दौड़ भाग रहा है मिल गया तो मिल गया नहीं मिला तो तीर बेका हरण भाग गया सिर करके रह रहा है अपनी दो जून की पेट भी भरने वाली दो जून की रोटी कमाने की भी तेरे पास में पुण्य काबल नहीं है और दूसरों को केवल उद्वेग ही उद्वेग प्रदान कर रहा है ना जीने में है न तू मरना कृष्ण तो कथा से जी ये कह रहे हैं कि तीन जने को तो, चार जने बताई इनमें तीन जने तो को कृष्ण कथा बड़े रुचि से सम, समझते हैं संसारी वह संसार से होने के लिए कृष्ण कथा श्रवण करता है और श्रोत्र मनोभिरा क्योंकि उसे कृष्ण कथा अपने बालकों जैसी अपने घर की नित्य जीवन से बिल्कुल जुड़ी हुई जीवन का साक्षात्कार व्यक्ति है वो कृष्ण कथा को बड़े रुचि के साथ में सुनता है होने के कारण, ज्ञानी नृत्य तर्श होने के कारण और संसार के औषधि के लिए ज्ञानी सुनता है और जो भक्तगण हैं उसके लिए श्रोत मनोद्रामा वाकों को परम्परम त्रि होकर बिरा तो ज्ञानी के लिए नृत्य तर्श संसार से निवृत्ति प्राप्त करने का ये के के संसारी के लिए नृत्य और भविष्य के लिए नहीं संसारी के लिए भविष्य के लिए ज्ञानी के लिए संसार की निवृत्ति के लिए और संसारी के लिए तो प्रेमी के लिए मनोड्रामा तो नृत्य तर्श है उनकी मानक ये ज्ञानी के लिए कहा भविष्धात ये संसारी के लिए कहा संसार के कष्टों को दूर करने के लिए और श्रोत्र ये रसों के बीच श्रोत मनोभिरा रसिक भव ये हो गए संसारी और निवृत्त जिनकी तृष्णा निवृत्त हो गई है वे हो गए ज्ञानी परंतु तो माया द्वारा न घेल इसलिए वे हरे नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं परंतु तो उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के गुणानुवाद से तीनों ही तृप्त पूरी तरह से नहीं होते और ये कृष्ण कथा की एक विशेषता है कि जो संसार की औषधि के रूप में कृष्ण कथा को श्रवण कर रहे हैं वे संसारी भी ज्ञानी हो सकते हैं वे भी रसिक हो सकते हैं निरंतर नरंदर जब कृष्ण कथा को श्रवण किया तो उनका असंतोष ही संतोष हो जाएगा और उस समय जो असंतोष है वा, असंतोष ये ही संतोष की बात है यदि संतोष हो रहा है तो अभी बहुत दूर है अभी मंजिल बहुत दूर है दिल्ली दूर परंतु यदि असंतोष है तो समझना चाहिए अब भक्ति के निकट पहुंच रहे हैं कृष्ण कथा सुनते हुए कृष्ण कथा कहते हुए भी यदि असंतोष उत्पन्न हो रहा है कि अरे अभी तो पेट नहीं भरा तो समझना चाहिए कि प्रेम का उदय हो रहा है भक्ति नगर में प्रेम पतन में रहने का अधिकार प्राप्त हो रहा है परंतु एक दो दिन आते ही चलो भागो अपने घर यदि ये लगे तो फिर समझना चाहिए संतोष हो गया बहुत दिन रहिए चलो अपने घर चल यदि ये स्थिति हो रही है तो अभी समझना चाहिए कि अभी प्रेम पतन में रहने का पूरा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है असंतोष एवं संतोष ये यहाँ दिखा है। बड़ी सुंदर इसकी ये के प्रारंभ का श्लोक है पहले प्रथम अध्याय का ही राजा परीक्षित पुष्ट कर और राजा के लिए वचन है इंद्रम उपयदात श्रोत मनोविरा गौतम श्लोक मारा कृष्ण की लीलाओं का मेरे सामने वर्णन करो शुद्ध देव जी से प्रार्थना कर रही है और कौन ऐसा होगा जो कृष्ण कथा से विरत होगा चार प्रकार के जन हैं जो कृष्ण कथा सुनते हैं एक जन है संसारी वे संसार की औषधि के रूप में कृष्ण कथा को सुनते हैं दूसरे हैं ज्ञानी जो नृत्य तर्श होकर के संसार के लय के लिए कृष्ण कथा सुन रहे हैं ज्ञान के द्वारा उनके संसार का बाध तो हो गया है परंतु तो लय नहीं हुआ संसार पोषप तो हो गया तो है परंतु संसार का डिसॉल्विंग नहीं हुआ डिजोलेशन नहीं हुआ है लय नहीं हुआ इसलिए वे कृष्ण कथा सुन रहे हैं ज्ञान के द्वारा संसार कहीं पोषप हो गया तो उपस्थित है समाप्त नहीं हुआ मर्जी नहीं हुआ उसका लय होगा जब ज्ञान संसार निवृत्त हो जाएगा संसार को निवृत्त करने का उपाय यही है कि वे निरंतर राम नाम का आश्रय तारक मंत्र का आश्रय ग्रहण करते हैं जिससे संसार मंत्र संसार निवृत्त हो जाए और रसिद उनका कहना क्या वे तो उनका जीवन धन ही है उनका पाथे ही है उनके जीव, जीवन का आश्रय ही उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं तो श्रोत्र श्रोत्र मन इनको अच्छा लगना ये रस्तों का गुण है ये संसारी कष्टों को दूर करने के लिए नहीं कर रहे हैं और निवृत्तर्शन माना ये जानी जन कुछ कुछ लक्षण सब में सबके मिल रहे हैं परंतु तो, एक में निवृतर्श होकर के संसार की निवृत्ति करना ये उनका मुख्य लक्ष्य है दूसरे में संसार में आने वाली जो बाधाएं हैं कष्ट है माया के कारण उन माया के करते की करते करके कष्ट की निवृत्ति होना ये संसारियों का उद्देश्य है और रसकों का उद्देश्य यही है कि वे तो श्रोत्र परम परम्परा आनंदित होकर के विराजमान पंथ चौथे प्रकार के जन है वे वे हैं जो कि पशु न जिनने पूर्ण जन्म में कोई सत्तर में किए सुकृत जिनके पास में है नहीं और सत्संग का कृपा का बल नहीं तो न तो कृपा का बल है न पुण्य का बल है पुण्य का बल होता तो संसार की सुख को भोग देते वो उनको मिला नहीं गरीबी में एक एक हरड़ एक एक खरगोश के लिए कर रहे हैं दौड़ धर्मी में मर रहे हैं परंतु पेट भी नहीं भर पा इतना सभी नहीं मिल रहा है कि किसी की खाल बेच करके अपना काम चला इतना पैसा भी नहीं मिल रहा है गरीबी में बहुत दुख पा रहे तो वे न तो पुण्य का बल है कर्म का है उन पर उनके पास में कृपा कर पाता है। ऐसे लोग ही कृष्ण कथा से व्यलत हो सकते हैं अन्न कोई गलत नहीं हो सकता है इसी प्रसंग में आगे कह रहे हैं यद्यप ऐसा उपास प्रसंग को आगे एक मिनट में कह देती है कि श्री कृष्ण आप द्वारका पथार पांडवों की परीक्षित के प्राणों की रक्षा करके लौटे प्राणों की रक्षा करके श्री कृष्ण द्वारका लौट करके आए सारी महसियों ने कृष्ण का स्वागत किया यहां महसियों का वर्णन कर रहे हैं में कृष्ण की 16100 द्वारका की रानियों में किस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति असंतोष प्राप्त तो निरंतर कृष्ण की सेवा कर रही है परंतु उनको संतोष नहीं होता है कृष्ण की सेवा करते हुए वो वर्णन कर रहे हैं कि यद्यप असौ यद्यप असौ मानी ये कृष्ण सूर्य कृष्ण के रूप माधुरी सामने दिख रही है इसलिए असौ शब्द का प्रयोग कर ये जो सामने दिख रहे हैं कृष्ण ये पे पार्श्वता इन महसियों के पास में ही स्थित है रहोगता एकांत में भी इनके साथ में मिल रहे केवल पार्श्वगति नहीं है एकांत में भी मिल रही है तथा तत्म नवन नवन फिर भी श्री द्वारकाधीश के अंग्रे माने चरण युगम मानी दो उनके जुगल चरण नवम नवम इनको नए नए, नए होते हैं पदे पदे का और नए नए भी पदे पदे माने प्रत्येक क्षण नए नए दिखते है। नही हैं चरण ही नए नए नहीं जीतते हैं प्रत्येक क्षण प्रत्येक शोभा नई नई दिखती है पदे पदे बताओ बिर तत्पदार्थ का बिर कौन ऐसी होगी जो कि श्री कृष्ण के चरणों से विराम प्राप्त करे कृष्ण के चरणों से अलग हो जाए क्योंकि चलाम है। श्री नजात लक्ष्मी को चंचल कहा गया परंतु वो लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के चरणार का कभी भी त्याग नहीं करती है तो जो नित्य प्रिया लक्ष्मी है वे तो त्याग नहीं करती हैं, ये तो बड़ी अच्छा आश्र, कोई आश्चर्य की बात नहीं है वे तो करेंगे नहीं, वे तो नित्य प्रियाई हैं उनकी। तो जो लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी चंचल है, है, संसार की यदि उस लक्ष्मी का भी भगवत सेवा के विनियोग किया गया तो वो लक्ष्मी भी कभी भी व्यक्ति का त्याग नहीं करती है इसलिए धनवान के धन की सार्थकता इसी में है कि वह अपने धन का विनियोग संत सेवा में श्री वृंदावन की सेवा में श्री गुरुदेव की सेवा में प्रमुखता किसी भी माध्यम से अंत में एक शब्द में कहा जाएगा वो तो भगवत सेवा धाम सेवा वैष्णव सेवा गुरु सेवा के माध्यम से भगवत सेवा में चंचल लक्ष्मी भी यदि लगाई जाए तो चंचल लक्ष्मी भी चंचलता त्याग करके स्थिर होकर के विराजमान होती है है है जिसको चंचला कहा जाता है, वो लक्ष्मी भी भी कभी नारायण का त्याग नहीं करती है। फिर नृत्य प्रिया जो लक्ष्मी है रमणी लक्ष्मी है रमारूप जो लक्ष्मी है वे तो उनका त्याग कैसे करती विभूति लक्ष्मी भी उनका त्याग नहीं करती है गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोग जय जय गोपाल शिला रमण हरि गोविंद जय जय श्रीला रमण जय गोविंद जयताए हरि